अब 112वें सूक्त का आरंभ है इसके प्रथम मंत्र में सूर्य और भूमि के गुणों का कथन किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है हे मनुष्यों जैसे प्रकाश युक्त सूर्यादि और अंधकार युक्त भूमि आदि लोक सब घर आदिकों के चिन्हने और आधार के लिए होते और बिजली के साथ संबंध करके सबके धारण करने वाले होते हैं वैसे तुम भी प्रजा से वार्ता करो अब पढ़ाने और उपदेश करने वालों के विषय में अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है हे मनुष्यों जो तुमको उत्तम बुद्ध की प्राप्ति करावे उनकी सब प्रकार से रक्षा करो जैसे आप लोग उनका सेवन करें वैसे ही वे लोग भी तुमको शुभ विद्या का बोध कराया करें भावार्थ वे ही धन्य विद्वान हैं जो प्रजा जनों को विद्या अच्छी सिक्षा और सुख की विद्ध होने के लिए प्रसन्न करते और उनके शरीर तथा आत्मा के बल को नित्य बढ़ाया करते हैं फिर वे दोनों कैसे हैं यह विषय अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है मनुष्यों को योग्य है कि प्राण के समान प्रीति और सन्यासियों के समान उपकार करने से सबके लिए विद्या की उन्नति किया करें भावार्थ जो मनुष्य विद्वानों की अच्छी प्रकार रक्षा कर उनसे विद्याओं को प्राप्त हो जलादि पदार्थों से शिल्प विद्या को सिद्ध करके बढ़ाते हैं वे सब सुखों को प्राप्त होते हैं भावार्थ रक्षा करने वाले और अधिष्ठाताओं के बिना योद्धा लोक शत्रुओं के साथ संग्राम में युद्ध करने और प्रजाओं के पालने को सर्वथा समर्थ नहीं हो सकते जो प्रबंध से विद्वानों की रक्षा नहीं करते वे पराजय को प्राप्त होकर राज्य करने को समर्थ नहीं होते भावार्थ विद्वानों को योग्य है कि धर्मात्माओं की रक्षा और दुष्टों की ताड़ना से सत्य विद्याओं का प्रकाश करें अब सभा और सेना के अध्यक्ष क्या करें इस विषय को अगले मंत में कहा है भावारथ सभा और सेना के पति को योग्य है कि अपनी विद्या और धर्म के आश्रय से प्रजाओं में विद्या और विनय का प्रचार करके अविद्या और अधर्म के विवरण से सब प्राणियों को अभयदान निरंतर किया करें फिर वे दोनों क्या करें इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावारथ मनुष्यों को योग्य है कि यज्ञ विधि से सब पदार्थों को अच्छे प्रकार शोधन कर सबका सेवन और रोगों का निवारण करके सदैव सुखी रहें फिर वे दोनों कैसे हों यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ मनुष्यों को यह अवश्य जानना चाहिए कि शरीर आत्मा की पुष्ट और अच्छे प्रकार शिक्षा की हुई सेना के बिना युद्ध में विजय और विजय के बिना प्रजा पालन धन का संचय और राज्य की वृद्धि होने को योग्य नहीं है वे दोनों किसके लिए क्या करें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है राजपुर्षों को योग्य है कि जो जो दीप-दीवपांतर और देश देशांतर में व्यापार करने के लिए जामे आ उनकी रक्षा का प्रयत्न करें अब शिल्प दष्टांत से सभापति और सेना के काम का उपदेश किया है भावार्थ जैसे सब शिल्फ शास्त्रों में चतुर विद्वान यानों में कला यंत्रों को रच के उनमें जल विद्युत आध का प्रयोग कर, यन्त्र से कलाओं को चला अपने अभिष्ट स्थान को जाना आना करता है वैसे ही सभा सेना के पति किया करें फिर वे किसके समान क्या करें यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ व्यवहार करने वाले मनुष्यों से विमानादि यानों के बिना दूसरे देशों में जाना आना नहीं हो सकता इससे बड़ा लाभ नहीं हो सकता इस कारण नाव विमानादि की रचना अवश्य सदा करनी चाहिए अब प्रजा सेना जन और सभा धक्च को परस पर क्या क्या करना चाहिए इस विशे को अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ प्रजा और सेना के मनुष्यों को योग्य है कि सब विद्या में निपुण धार्मिक पुरुष को सभापति कर उसकी सब प्रकार रक्षा करके सबको भय देने वाले दुष्ट डाकू को मार के आप सुखों को प्राप्त हों और सबको सुखी करें मनुष्यों को वैद्य और शिल्प विद्या में पुरुषार्थ रखने वाले जन किस लिए सेवन करने योग्य हैं यह विषय अगले मंत्र में कहा है भावार्थ मनुस्यों को उचित है कि सद्वैद्यों के द्वारा उत्तम और शदियों के सेवन से रोगों का निवारण बल और बुद्ध को बढ़ा, सेना के अध्यक्ष और विस्तित पुरुशार्थ युक्त शिल्पी जन की सम्यक सेवा कर शरीर और आत्मा के सुखों को प्राप्त हो� अब अध्यापक और उपदेशकों को क्या-क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावारथ अध्यापक और उपदेशताओं को यह योग्य है कि विद्या और धर्म के उपदेश से सब जनों को विद्वान धार्मिक करके पुरुषार्थ युक्त निरंतर किया करें अब सभापति और सेनापति को कैसा अनुष्ठान करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे कोई शौर्य आदि गुणों से शोभायमान राजा रक्षणीय की रक्षा करे और मारने योग्ययों को मारे और जैसे अग्नि वन का दाह करे वैसे शत्रुओं की सेना को भस्म करे और शत्रुओं के बड़े-बड़े धनों को प्राप्त कराकर आनंदित करावे वैसे ही सभा और सीना के पति काम किया करें अब सब राजा जनो को किसके तुल्य सुख भोगने चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ जैसे विद्वान विज्ञान से सब सुखों को सिद्ध करता है वैसे सब राजपुरुषों को अनेक साधनों से पृथ्वी नदी और समुद्र से आकाश के मध्य में शत्रुओं को जीत के सुखों को अच्छे प्रकार प्राप्त होना चाहिए अब स्त्री पुरुष को कैसे और कब विवाह करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ सुख पाने की इच्छा करने वाले पुरुष और स्त्रियों को धर्म से सेवित ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्या और युवा अवस्था को प्राप्त होकर अपनी तुल्यता से ही विवाह करना योग्य है अथवा ब्रह्मचर्य ही में ठहर के सर्वदा स्त्री पुरुषों को अच्छी शिक्षा कराना योग्य है क्योंकि तुल्य गुण कर्म स्वभाव वाले स्त्री पुरुषों के बिना गृह आश्रम को धारण करके कोई कोई किंचित भी सुख वा उत्तम संतान को प्राप्त होने में समर्थ नहीं होते इससे इसी प्रकार विवाह करना चाहिए अब सभा अध्यक्ष आदि राज पुरुषों को कैसा होना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ राजा आदि राज पुरुषों को योग्य है कि सबको सुख दें और आप्त पुरुषों की विद्या और नीति को धारण कर कल्याण को प्राप्त होवें फिर उन लोगों को क्या-क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ राज पुरुषों को योग्य है कि दुखों से पीड़ित प्राणियों और युवा अवस्था वाले स्त्री पुरुषों की व्यभिचार से रक्षा करें और घोड़े आदि सेना के अंगों की रक्षा के लिए सब प्रिय वस्तु को धारण करें प्रतिक्षण संभाल के सबको बढ़ाया करें फिर उनको युद्ध में कैसा आचरण करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ मनुष्यों को योग्य है कि युद्धों में शत्रुओं को मार अपने वृत्य आदि की रक्षा करके सेना के अंगों को बढ़ावें और स्त्री बालकों युद्ध के देखने वाले और दूतों को कभी न मारें अब वे राजजन दुष्टों की निवृत्ति और श्रेष्ठों की रक्षा कैसे करें इस विषय को अगले मंत्र में कहा है भावार्थ राजा आदि पुरुषों को योग्य है कि शास्त्रास्त्र के प्रयोगों को जान दुष्ट शत्रुओं का निवारण करके जितने इस संसार में अधर्मयुक्त कर्म हैं उतने का धर्मोपदेश से निवारण कर नाना प्रकार की रक्षा का विधान कर प्रजा का अच्छे प्रकार पालन करके परम आनंद का भोग किया करें अध्या और उपदेशकों को क्या करना चाहिए इस विषय को अगले मंत्रों में कहा है भावार्थ कोई भी पुरुष आप्त विद्वानों के समागम के बिना पूर्ण विद्या युक्त वाणी और बुद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता न इन दोनों के बिना शत्रुओं का जय और सब ओर से बढती को प्राप्त हो सकता है भावार्थ इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है जैसे माता और पिता अपने अपने संतानों सखा मित्रों और प्राण शरीर को प्रसन्न करते हैं और समुद्र गंभीरता आदि पृथ्वी वृक्षादि और सूर्य प्रकाश को धारण कर और सब प्राणियों को सुखी करके उपकार को उत्पन्न करते हैं वैसे पढ़ाने और उपदेश करने वाले सब सत्य विद्या और अच्छी शिक्षा को प्राप्त करा के सबको इष्ट सुख से युक्त किया करें इस सुक्त में सूर्य पृथ्वी आदि के गुणों और सभा सेना के अध्यक्षों के कर्तव्यों तथा उनके किए परोपकार आदि कर्मों का वर्णन किया है इससे इस सुक्त के अर्थ की पूर्व के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए इस अध्याय में दिन रात्रि और विद्वान आदि के गुणों के वर्णन से इस सप्तम अध्याय में कहे अर्थों की षष्ठ अध्याय में कहे अर्थों के साथ संगति जाननी चाहिए यह 37वां वर्ग और 112वां सूक्त पूरा हुआ